ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार संपन्न हुआ अब चौथे अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है चौथे अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम अनुलोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें करेंगचिवा नेताचिरादय आद्योषाता सारूप्यालोक शब्दतः अगम्तीस्सु चेदृश निर्देशोस्तत्र लोकाख्या तसी प्रति प्रथम अधिकरण में बताया गया अर्चिरादि अनेक मार्ग नहीं है एक मार्ग है द्वितीय तथा तृतीय अधिकरणों से बताया गया अन्यत्र उक्त जो वायु और वरुण इंद्र प्रजापति आदि शब्द हैं वे भी अर्चिरादि मार्गगत पर्व विशेष के ही वाचक होने के कारण उनका अर्चिरादि मार्ग में ही पर्वत्व रूपेन अन्वय होता है देवलोक और वायु का समस्तर तथा आदित्य के बीच में और वरुण का इंद्र का तथा प्रजापति का विद्युत के अनंतर क्रम से अन्वय होता है ये बातें द्वितीय तृतीय अधिकरण में बताई गई अब ये जो अर्चिरादि अनेक पर्व वाला मार्ग है इसमें पर्वतन रूपे न उक्त जो अर्चिरादि है इनका स्वरूप क्या है इसका निर्धारण करना है मार्ग के स्वरूप का निर्धारण हो गया मार्ग की संख्या भी निश्चित हो गई वो अनेक नहीं एक है और उसका स्वरूप भी निश्चित हो गया द्वितीय तृतीय अधिकरण में वो प्रारंभ होता है अर्चि से कहो या अग्नि से कहो और वहां तक है प्रजापति तक तो ये स्वरूप निश्चित हो गया तो अब बचे जो बीच में हैं ये निश्चित करना है कि ये जो अर्चिरादि मार्ग का स्वरूप निश्चित हुआ लेकिन अर्चिरादि कौन है ये मार्ग के चिन्ह है जैसे आजकल सड़कों पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं ये स्थान इतना किलोमीटर ये स्थान इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर ऐसे बोर्ड मार्ग चिन्ह कहलाते हैं पहले सड़क के किनारे पत्थर गाड़े जाते थे उस पे किलोमीटर लिखा जाता था वो मार्ग चिन्ह कहलाता है तो क्या ये मार्ग चिन्ह है अर्चिरादि अथवा भोग भूमि है भोगस्थान है रस्ते में पड़ने वाले पड़ाव हैं या ये अर्चिरादि ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ले जाने वाले देवता विशेष है नेता ले जाने वाले हा हाँ? तो इस प्रकार ये तीन कोटिक संशय है त्रिकोटिक संशय है वो संशय बताया गया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में अर्चिरादय मार्ग चिन्हम क्या अर्चिरादी मार्गचिन्ह अर्चिरादी मार्ग चिन्ह है अथवास्ते में जाने वाले उपासकों की सुख सुविधा के लिए कहीं ऐसे जंगल में धूप और बारिश में न पड़ना पड़े इसके लिए ईश्वर के द्वारा निर्मित पड़ाव है मार्ग में भोगभूमि या ये नेता है अर्चिरादि इन तीन में से अर्चिरादि को क्या माना जा तो पूर्व पक्षी कहते हैं आद्यो शाताम कहते हैं इनको या तो मार्ग चिन्ह मानो अर्चिरादि को या तो ने भोग भूमि मान लो नेता नहीं है ये पूर्व पक्षी के अनुसार तो मार्ग चिन्ह क्यों होंगे या भोग भूमि इनको क्यों माना जाए ये जो प्रश्न होगा पूर्व पक्षी के प्रति उसके लिए हेतु बताते हैं मार्ग चिन्ह सारू लोक शब्दतः ते इन्हें मार्ग चिन्ह इसलिए माना जाए कि जैसे लौकिक मार्ग में मार्ग चिन्ह हुआ करते हैं उनका मार्ग लौकिक मार्ग का निर्देश होता है वही लौकिक मार्ग के निर्देश के तरह निर्देश किया है किसी को जाना है जिस स्थान पर है उस स्थान से उसके गंतव्य स्थान के ओर कर तो जिस स्थान पर वो रुका हुआ है वहां से आगे का मार्ग गंतव्य के मार्ग को जानने वाले को पूछता है तो बताता है कि यहाँ से निकलोगे तो मार्ग में तुम यहां से जाओगे जैसे किसी को जाना है ऋषिकेश तो बताएगा यहाँ से हरि की पेड़ी के ओर जाओगे वहाँ से रायवाला के ओर जाओगे रायवाला आएगा पड़ेगा तुम्हें रायवाला से फिर शामपुर शामपुर से कोयल घाटी कोयल घाटी से ऋषि के हिंचा हो ये बताएगा ना ऐसे यहाँ पर बताया कि ब्रह्मलोक जाना चाह रहा है उपासक तो इस शरीर से निकलते ही उसे पड़ेगा पहले अह अर्ची फिर अह फिर ओ शुक्ल पक्ष फिर फिर संवत्सर फिर देवलोक फिर वायुलोक फिर आदित्य फिर चंद्रमा फिर विद्युत फिर वरुण इंद्र प्रजापति ऐसा पड़ेगा तो ये मार्ग चिन्ह की तरह निर्देश है इसलिए कहा कि मार्ग चिन्ह सारू प्या जैसे मार्ग चिन्ह का निर्देश होता है ऐसा ही निर्देश श्रुति में इनका होने से इन्हें मार्ग चिन्ह के तरह मार्ग चिन्ह माना जा अर्चिरादि को फिर कहते हैं यदि मार्ग चिन्ह नहीं मानना है तो भोग भूमि मान लो भोग भूमि मानने में हेतु क्या है तो लोक शब्दतः तो कहा लोक शब्द का प्रयोग होता है भोग में जहां पर रहकर के प्राणी अपने कर्म का फल भोगते हैं उसे लोक कहते हैं पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक इत्यादि तो लोक शब्द का प्रयोग अग्नि लोकम वायु लोकम वरुण लोकम ऐसा लोक शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए इन्हें मार्ग चिन्हन मान करके भोग भूमि भी मान सकते पड़ाव मान सकते कि उपासक का गंतव्य ब्रह्म मृत्यु लोक से बहुत दूर है एक दिन में वो पहुँचेगा नहीं तो इतने पड़ावों में इतने मुकाम उसके होने हैं रस्ते में तो वहाँ पर उसके सुख सुविधा के लिए बनाए गए स्थान इतने दिन भूखा थोड़ा ही रहेगा तो रस्ते में खाता पीता हुआ जाएगा इसके लिए भोग स्थान है ऐसा मान लो ये पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे श्लोक से तो नेता ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में द्वितीय पाद के प्रारंभ में तेसु चयदृश यहाँ पर जो नेता पद है, पूर्व से अर्चिरादि को ले आना तो अर्चिरादय नेता सु अर्चिरादि न तो मार्ग मार्गचिह है न तो भोग भूमि है अभी तु नेता ये नेता है अतिवाहिक देवता हैं नेता का मतलब अतिवाहिक देवता ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ले जाने वाले ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले ये देवता हैं तो नेता कहे ये कैसे निश्चय आपने किया ये नेता है करके तो इसमें हेतु बताया जा रहा गमयति इत्युक्तेर तो मार्ग बताते समय अंत में कहा गया आदित्य लोग चंद्र में पहुंच गया आदित्य से चंद्र में और चंद्र से पहुंच गया विद्युत में और कहा कि वहां तत्मान सन् ब्रह्म गमयती तो तत् तत्र यानी विद्युत में आकर के ये मानव जो है अमानव पुरुष ओ ब्रह्म कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये कहा गया तो ले जाने वाला बताया जा रहा है अमानव है करके कर, कहा से विद्युत से विद्युत से ले जाने वाला अमानव पुरुष ले जाता है इसमें पुरुष का एक विशेषण है अमानव ये विशेषण सार्थक तब बनेगा कि ले जाने वाले कुछ और पुरुष भी हैं विशेष्य है, है पुरुष और बाकी पुरुष जो ले जाने वाले हैं मानना पड़ेगा कि वे मानव हैं और उन मानव ले जाने वाले पुरुषों से विद्युत के आगे वाले पुरुष में मानवत्व जो प्राप्त रहेगा उसका व्यावर्तन करने के लिए अमानव यह विशेषण सार्थक होगा और गमयती ये जो निर्देश है स एकता गमयती तो गमयती ये निर्देश वर्तमान निर्देश मैंने सिद्धवत निर्देश है यानी अमानव पुरुष में गमयिती का निश्चय है कि ये निश्चित हुआ कि एक विद्युत से आगे ले जाने वाला पुरुषो ही है चेतन है वो ले जाने वाला तो उसमें नेतृत्व का भी निश्चय है और अमानवीय विशेषण है मानवत्व का व्यावर्तव मानवत्व का व्यावर्तक अमानव यह विशेषण तब सार्थक बनेगा जब पूर्व में भी ले जाने वाले पुरुष हैं विशेष लेकिन उनमें मानवत्व है और उस मानवत्व का व्यावर्तन करने के लिए अमानवत्व विशेषण सार्थक होगा यहा ले जाने वाले पुरुष का गमयती से अनुवाद करके उसमें अमानवत्व का विधान किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि यहां से अमानव पुरुष ले जाएगा ये ये अर्थ निकलेगा मानव का होता है मनु का अपत्य मानव का मनुष्य नहीं मनु की सृष्टि मानव है वो यौनिज है मानव बताए गए हैं ये सब जितने योनिज प्राणी हैं उनको मानव कहा जाता है अमानव का अर्थ अयोनिज मानस संकल्प से उत्पन्न होने वाला तो दो प्रकार की सृष्टि होती मानस तो है मानस सृष्टि और योनिज सृष्टि तो अमानव का अर्थ है मानस सृष्टिस्त पुरुष नारद जी अमानव है वशिष्ठ आदि अमानव है ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं वो अमानव पुरुष है हाँ। और जो योनिज होते हैं उनको मानव कहते हैं तो विद्युत से आगे विद्युत में आकर के वो ले जाता है अमानव सृष्टि का पुरुष योनि सृष्टि का पुरुष नहीं मानस सृष्टि का पुरुष आकर के ले जाता है और इसका अर्थ है कि विद्युत तक ले जाने वाले मानव हैं तो विद्युत से आगे वाले में भी मानवत्व तो प्राप्त तो हुआ उसका व्यावर्तन करने के लिए अमानव विशेषण यह सार्थक हुआ तो ये कह रहे है हैं कि अन्ते गमयती इति तो अंत में तत्मान स ये नम्ह गमयी ये जो आ, कहा गया है उस वचन से ये निश्चित होता है कि ये नेता है वो अंतिम वाला भी नेता है तो नेतृत्व अंतिम वाले में प्रकरण से प्राप्त है में, लेकिन प्रकरण से मानवत्व भी प्राप्त है उस मानवत्व का व्यावर्तक अमानव यह विशेषण है उस वाक्य शेष में और तेसु तो कहा ठीक है मान लिया ये नेता हैं, अतिवाहिक देवता हैं, तो ये निर्देश कैसे हैं लौकिक मार्ग के तरह कि तुम्हें ब्रह्मलोक जाना है तो यहाँ से अर्चि को प्राप्त करोगे अर्चि से तुम अह को प्राप्त करोगे अह से शुक्ल पक्ष को प्राप्त करोगे ऐसा ये मार्ग चिन्ह के तरह निर्देश कैसे हैं ये जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया कि तेसु स दृश्य निर्देश ऊपर से जोड़ देना उपपद देते नेत्रीशु ये जो नेता हैं अतिवाहिक देवता हैं अर्चित आदि उनमें भी इस प्रकार का निर्देश उपपन्न होता है कैसे उपन्न होगा तो कहते हैं जो ले जाने वाले हैं उनके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हें यहां से ले जाने के लिए फलाना आएगा उसको तुम प्राप्त करोगे फिर वहां वो तुम्हें यहा वहां से यहां से वहां तक ले जाएगा वहां से आगे उस, उसको प्राप्त कराएगा तो ये ऐसा ले जाने वालों के विषय में भी निर्देश उपपन्न हो जाता है लोक में भी ऐसे ही वहां श्रुति में है इसलिए मार्ग चिन्ह में जैसा निर्देश होता है ऐसा ले जाने वाले आतिवाहिक के विषय में भी हो जाता है और दूसरा कहा लोक शब्द की सार्थकता कैसे होगी गति क्या होगी तो कहा लोक शब्द का अर्थ तो भोगभूमि होता है लेकिन ये जो जाने वाले उपासक हैं, उनको यहां से इस शरीर से निकलने के बाद वर्तमान भोगायतन से निकलने के बाद जब तक ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मलोक का भोगायतन नहीं मिलता तब तक रास्ते में कितना भी समय लग जाए, भोग की प्राप्ति नहीं होनी है और उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी रस्ते में धूप में पड़े रहें या बारिश में पड़े रहे या ठंडी में पड़े रहें तब भी न तो उनको धूप लगेगी न बारिश लगेगी न ठंडी लगेगी उपासकों को क्यों नहीं हो पाएगा इसलिए कि अभी तो उनका कार्यक्रम संघात भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित है ना जब तक स्थूल शरीरस्थ अपने अपने गोलक में स्थित भोगोपकरण नहीं होती इंद्रिया तब तक सुख दुख की अनुभूति नहीं हो पाती जाने वालों को इस समय तो बेहोश है गोलक में स्थित उनकी इंद्रियां न होने से वृत्ति हो गया ना, तो जैसे सुसुप्ति अवस्था में शरीर में रहते हुए भी वृत्ति लय होने के कारण सुख दुख की अनुभूति सुसुप्त स्थ पुरुष को नहीं होती गहरी निद्रा में जो पहुँचता है उसे न सुख का अनुभव होता है न दुख का अनुभव होता इसलिए कि भोगायतन का उस समय संश्लेष नहीं है कार्यक्रम संघात का वृत्तिलय है करणों का वृत्तिलय ऐसे ही वृत्तिलय उत्क्रांति के समय बताया है ना हा? तो इसलिए वो उत्क्रांति संपन्न हो गई है प्राण तेजसी वहां तक बहुत सूक्ष्म से परिवेष्टित हो गया है पूरा सूक्ष्म शरीर इसलिए ये तो अभी बेहोश है जाने वाले उनको ना भूख लगनी है ना प्यास लगनी है ना कुछ होना है भोग नहीं होना है इसलिए उनके लिए भोग भूमि ये नहीं है तो फिर लोक शब्द का प्रयोग का भले ही उनको नहीं ले भूख प्यास लगेगी बेहोश होने के कारण लेकिन कोई बेहोश हुआ है मूर्छित हुआ व्यक्ति है उसे होश में रहने वाला व्यक्ति ले जा रहा है और दूर है तो उन्हें भूख लगेगी प्यास लगेगी तो उनको खाने पीने के लिए रहने के लिए स्थान चाहिए कि नहीं तो उनके लिए वो भोग भूमि है और उनके दृष्टि से लोक शब्द का प्रयोग है तिवाहिक देवताओं की भोग भूमि है इनकी नियुक्ति की है ईश्वर ने मृत्युलोक से उपासक ब्रह्म लोक तक जाएंगे तो अर्ची नामक देवता की नियुक्ति है यहां से यहां तक तुम्हें पहुंचाने की व्यवस्था करनी है तो उनका तो अपना कार्यक्रम संघात है सब व्यापार वृत्ति से युक्त है तो उन्हें तो जैसे हमें होश में होने पर कार्य करते हैं तो भूख प्यास आदि लगती है ऐसे उनको भी लगेगी उनके लिए वह भोग स्थान है अर्चिरादि देवताओं के भोग स्थान का भी नाम अर्ची है और उसकी अधिष्ठात्री देवता जो है चेतन वो भी अर्ची कहलाती है जैसे पृथ्वी ये लोक हैं और पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता को भी पृथ्वी कहते हैं ना अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया है आदित्य में जो आदित्य मंडल है उसमें एक आदित्य अभिमानी पुरुष है एक का अंतर्यामी पुरुष है वो तो आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष वो नेता भी हैं और वहां भोग भी करता है इनको ले जाता है और बाकी जो है जो जो उपासक जा रहे हैं उनको जहाँ तक उसको पहुँचाना है चंद्र तक चंद्र के हवाले करना है तो तब तक वहाँ व्यवस्था करता है लेकिन अपने लिए तो सुख दुख की अनुभूति करनी है उनको अपने कार्य कार्यक्रम संगात से उनके दृष्टि से वह लोक शब्द का प्रयोग है ये यहां पर कहते हैं कि लोकाख्या तन जनान प्रति तन निवासी में तत्शब से लेना अर्चिरादि लोक और वो तो अर्चिरादि लोक हैं उन लोकों में निवास करने वाले जो प्राणी उन प्राणियों के दृष्टि में ये लोक शब्द का प्रयोग है अग्नि लोक वायु लोक आदि वो उनके लिए भोग भूमि है उपासकों के लिए नहीं इस प्रकार ये सिद्धांत बताया जा रहा है उपासक के दृष्टि से तो ये आतिवाहिक देवता हैं, वो तो भाष्य को देखिए पहले इस अधिकरण के अवतरण टीका को देखिए एवं अर्चिरादि क्रम निरूपय स्वरूपम निरूपती आतिवाहिका स्थल लिंगात तो अर्चिरादि के क्रम का निर्धारण दो अधिकरणों से हो गया अब ये अर्चिरादि का स्वरूप बताया जा रहा है आतिवाहिका स्थल इस अधिकरण से भाष्य में है कि तेषु अव अर्चिरादीसु संशय किमेता मगचिना उत भोगूमियों अथवा नेतारो नेता इति <coughs> ये त्रिकोटिक त्रिकोटिशंश हैं क्या ये अर्चिरादी मार्गचि हैं अथवा भोगभूमि है या यह नेता है अतिवाहिक देवता है गंत्री नाम याने उपासका नाम उपासका ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले है क्या ये ये तृतीय कोटि हैं इस प्रकार त्रिकोटिक संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्र मार्ग लक्षण भूता अर्चिरादय प्राप्त तो ये दोनों जो हैं क्या नाम अर्चिरादि जो हैं मार्ग लक्षण है चिन्ह मार्ग लक्षण तो मार्ग भूताने चिन्ह अर्चिरादय क्यों तो कहते तत्स्वरूपत्वात उपदेशस्य तो जो अर्चिरादि का उपदेश उपनिषद में है वह मार्ग चिन्हों का उपदेश जैसा होता है ऐसा है तो मार्ग चिन्ह के उपदेश के तरह अर्चिरादि का उपदेश होने से अर्चिरादि को माना जाए मार्ग चिन्ह ये पूर्व पक्ष है प्रथम तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं लौकिक मार्ग चिन्ह का कैसे निर्देश होता है कि यथा ही लोके कश्चि ग्राम नगर व प्रतिष्ठा मनो अशिष्यते गई इतस्त आमंगिरी तथो न्योधम तो नदी त्राम तो नगर व प्राप्स अर्चिसो अह अन्न आपूम्क्ष तो ये कहते हैं जैसे कोई जा रहा है किसी गांव में या शहर में जंगल में रहने वाला मनुष्य तो उसे जिस गंतव्य के ओर जाना है उस गंतव्य के मार्ग को जानने वाला व्यक्ति बताता है ग्रामम प्रतिष्ठास मानह या नगरम व प्रतिष्ठा समान प्रस्थान करने वाला ग्राम के ओर या शहर के ओर प्रस्थान करने वाला जो व्यक्ति है उसे अनुशिष्यते यानी मार्ग बताया जाता है मार्ग को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा तो क्या कहता है कि गच्छ इतस्तव अमुम गिरी अभी जहां पर तुम हो उसे इत शब्द से बताया जा रहा है कि इस स्थान से तुम आमोम गिरीम गच्छ फलाने पर्वत पर जाओ फिर ततो न्योधम वहां से आगे एक वटवृक्ष होगा उस वटवृक्ष के ओर जाओ और ततो नदीम उसके बाद तुम नदी के ओर जाओ और तत् ग्रामम फिर तुम नदी को प्राप्त कर लो वहां जाओ नदी की ओर और, और फिर नदी से ग्राम को प्राप्त करोगे या न, नगर को जा रहे हो तो नगर को प्राप्त करोगे तो ये कहा जाता है इत तम अमोम गिरिम प्राप सेसी प्राप से के साथ करिए यहाँ से तुम चलोगे तो फलाने पर्वत को प्राप्त करोगे फिर वहाँ से चलोगे तो बट को प्राप्त करोगे वहां से चलोगे तो नदीम प्राप्त से सी तत् नदी से फिर आगे चलोगे तो गांव को या शहर को प्राप्त करोगे इतवम इस प्रकार निर्देश लौकिक मार्ग का किया जाता है जैसे मार्ग चिन्हों का ऐसे ही कहते एवं यहाँ पी अर्चिसो अह अन्नह अपूर्यमान पक्षम इत्यादि आह तो लौकिक मार्ग चिन्हों का जैसे निर्देश होता है ऐसा ही श्रुति ने अर्चिरादि का निर्देश किया है इसलिए माना जाए इनको लौकिक मार्ग चिन्ह के तरह ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग के चिन्ह ये एक पक्ष हुआ द्वितीय पूर्व पक्ष बताया जा रहा है अथवा भोग भूमय प्राप्तम या तो इनको मार्ग चिन्हन मान करके भोग भूमि यानी बीच में सुख सुखपूर्वक रहने के लिए उपासकों के स्थान माने जा पड़ाव माने जा लोक तो ही लोक शब्देन अनुब् थी तो इनमें भोग भूमि तो दिखाने के लिए लोक शब्द का प्रयोग अग्नि के साथ श्रुति करती है अग्नि लोकम छती इत्यादि और लोक शब्द का प्रयोग होता है प्राणियों के भोगायतन में ये कहते हैं कि लोक शब्द से प्राणीना भोगायतनेशु भाष्य थे मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक इत्यादि तो इसलिए ये लोक शब्द का प्रयोग होने से या तो इनको भो भूमि मान लो तथा ब्राह्मणमे ये तो लोक शब्द का प्रयोग हुआ ही और ब्राह्मण वाक्य ये बताता भी है कि अहोरात्रेशु ते लोकेशु सज्जन्ते ते ते जाने वाले उपासक अहो लोक से संबद्ध होते हैं तो ये ब्राह्मण लोक संबंध बता भी रहा है इनमें लोक शब्द का सब में प्रयोग कर रहा है अहो अहोरात्रेशु लोकेशु इसमें अहो यह उपलक्षण है अर्चरादि मार्ग में बताए गए सबका और रात्रि उपलक्षण है धूमयान मार्ग में बताए गए सबका और उन सबके लिए लोकेशु शब्द का प्रयोग है तो इस प्रकार सब में लोक शब्द का प्रयोग होने से ये मिशित हुआ कि ये जो उपासक है जाने वाले वे अहो शब्द से उपलक्षित अर्चिरादि लोक से संबद्ध होते हैं और लोक जाने वाले दक्षिणायन मार्ग से रात्रि रात्र शब्द से उपलक्षित धूमादि लोकों के साथ भोगभूमियों के साथ संबद्ध होते हैं इत्यादि तस्मात न अतिवाहिका अर्चिरादय तो अर्चिरादि को अतिवाहिक देवता न मान करके या तो मार्ग चिन्ह मान लो या तो भोग भूमि मान लो और भी एक हेतु बताया जा रहा है इनके अतिवाहिक न होने में अचेतनवात अभी ये तेषा आतिवाहिकवानुपत्ति ये अच, अचेतन होने से भी इनमें अतिवाहिक सिद्ध नहीं होगा अतिवाहिक अनुपत्ति अचेतन होने से भी तो अचेतनत्वात अपनी शाम अतिवाहिक तो जो अतिवाहिक होते हैं ले जाने वाले होते हैं वो चेतन होते हैं और ये तो अर्चिरादि अचेतन है इसलिए भी इनको आतिवाहिक ले जाने वाली देवता नहीं कहा जाएगा हाँ जो स्थान मान रहे हैं या मार्ग चिन्ह मान रहे वो लोग कह रहे हैं कि ये अचेतन है इसलिए ये ले जाने वाले देवता सिद्ध नहीं होंगे अभी तू इनको भोग भूमि मान लो या मार्ग चिन्ह मान लो ये अचेतनत्वात इत्यादि से जो बताया गया अतिवाहिकत्व तो इनमें सिद्ध नहीं होगा करके इसका स्पष्टीकरण है चेतना ही लोके राज नियुक्ता पुरुषा दुर्गेशु मार्गेशु अतिवाह्यान इति कहते हैं जो कठिन मार्ग हैं उन कठिन मार्गों से निकलने वाले यात्रियों को जो राजा के द्वारा नियुक्त लोग हैं सेनादि वह निकालती हैं तो सेना आदि चेतन है निकालने वाले ऐसे ब्रह्मलोक ले जाने वाला जाने वाला जो मार्ग है कठिन वहाँ जा रहे हैं उपासक तो उन उपासकों को ले जाने वाले तो चेतन होने चाहिए और ये चेतन नहीं है भू भूमि है या मार्ग चिन्ह है ये माना जाए इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष भाष्य में प्राप्त हुआ टीकाकार थोड़ा पूर्व पक्ष के विषय में कह करके फिर सिद्धांत का जो सूत्र है इसके अवतरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीका को देखिए चिन्ह निर्देश साम्यात साम्यात् नेतृत्व लिंगाच संशय संशय में हेतु बताया गया चिन्ह के जैसा जैसे मार्ग चिन्ह का निर्देश होता है ऐसा अर्चिलादि का निर्देश श्रुति में होने से और अग्नि लोक इत्यादि में लोक शब्द का प्रयोग होने से तथा तो नेतृत्व का ज्ञापक लिंग होने से संशय हो रहा है त्रिकोटिक अर्दि को मार्ग चिन्ह माना जाए भोग भूमि माना जाए या नेता माना जाए ऐसा जाय इसी के कारण हो रहा है <coughs> आगे है आद्य पक्ष द्वयम पूर्व पक्ष ये जो शुरू वाले दो पक्ष हैं मार्ग चिन्ह या भोग भूमि ये पूर्व पक्ष है इस अधिकरण में और सिद्धांत का अवतरण है अर्चिरादयो विद्युतंतास चेतना नेतारह अमानव पुरुषेण नेत्र सह पठित्वात इति सिांत ये एवं इत्यादिना अब ये सिद्धांत बताया जा रहा है सिद्धांत बताने के लिए युक्ति बताई जा रही है हनुमान अनुमान है अर्चिरादय पक्ष है अर्चिरादय विद्युत ये पक्ष है ये चेतना ये चेतन है क्यों तो कहते हैं चेता चेतना नेता ये दो ये, ये क्या नाम साध्य है चेतनत्व इनमें और नेतृत्व चेतना नेतारा, अमानो सह, अमानो सह, अमानो नेता नेता अमानव पुरुषे अमानव पुरुषे नेत्र सह पठित जो अमानव नेता पुरुष है उसके साथ इनका पाठ होने के कारण इनको माना जाए क्या आ, नेता तो अर्चिरादि विद्युतअता इसमें विद्युत ये उपलक्षण है प्रजापति आदि का भी वहां तक मार्ग गया है ना इसलिए अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत और विद्युत यहाँ इसलिए टीकाकार लिख रहे कि विद्युत से आगे फिर वो अमानव पुरुष ले जाएगा उतने का अधिष्ठाता था वहां पर वो सब अमानव सृष्टि आगे की <coughs> सांकल्पिकी सृष्टि है वहां योनी सृष्टि ब्रह्मलोक में नहीं होती संकल्प सृष्टि है इसलिए वहां बताया जाता है संकल्पात एव अ पितरह समुपतिष्ठ विद्या के प्रकरण में बता तो अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत जो हैं ये सब इनमें चेतनत्व तो है नेतृत्व तो है क्योंकि अंत में विद्युत से अमानव नेता पुरुष बताया गया और उसी के साथ इनका भी पाठ है इससे ये ज्ञापित होता है ये चेतन है और नेता है इस प्रकार का ये सिद्धांत बताया जा रहा है सिद्धांत का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्त ब्रूम आतिवाहिका एवते भविम अर्ति इत्यादि से <coughs> तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से <coughs> सूत्र का उच्चारण कर ले अतिवाहिका स्तलिंगात अतिवाहिका स्तलिंगात।, स्तलिंगात।, स्तलिंगात तो दो पद हैं अतिवाहिका तलिंगात अतिवाहिका प्रथमांत है और तलिंगात पंचमे अंत है इसमें प्रकरण से अर्चिरादय ये पद आएगा अर्चिरादि के विषय में संशय है ना तो और सर्व वाक्यम सावधारण भवति से एव कर आएगा तो अर्थ निकलेगा अर्चिरादय आतिवाहिका एव यह पूर्वपक्ष सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी सिद्धांति की प्रतिज्ञा कि अर्चिरादी अतिवाहिक ही हैं, है का नेता ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले चेतन देवता है और एवकार व्यावर्तक हैं, अर्चिरादि में मार्ग चिन्हत्व और भोग भूमित्व का यह मार्ग चिन्ह या भोग भूमि नहीं है अर्चिरादि अपितु आतिवाहिक देवता ही हैं जिनका निर्देश किया जा रहा है वो आतिवाहिक देवताओं का निर्देश किया जा रहा है कहा कैसा आपको निश्चित हुआ तो तलिंगात्म तल का अर्थ है इनमें आतिवाहिकत्व का पक वाक्य शेष विद्यमान होने से तद विद्युत तो अमानव पुरुष स एतान ब्रह्म गमयती ये वाक्य है वह बता रहा है कि अर्चिरादि भी नेता है अमानव पुरुष के तरह तलिंग से स एता ब्रह्म गमयती इस वाक्य को लेना इससे कैसे ज्ञापित हो रहा है यह स्पष्ट हो जाएगा भाष्य में तो भाष्य को देखिए आतिवाहिका एवं ए भवितुम अरहंती एते शब्द से लेना अर्चिरादि को यह अर्चिरादिवाहिक ही हैं भोग भूमि या मार्ग चिन्ह नहीं है तो पूर्व पक्षी पूछते हैं कुतःने कस्मात् हेतु तो बताया तलिंगात तो तलिंगात की व्याख्या है भाष्य में तथा ही चंद्रमसो विद्युत तत्पुरुषो अमवस येना ब्रह्म गमयती सिद्धवत गमय त्रृत्व दर्शयती तो आदित्य से चंद्रमा की प्राप्ति हो गई चंद्रमा से विद्युत की प्राप्ति हो गई और वहाँ से फिर तत्यानि तत्र विद्युत से अमानो पुरुष जो है वह एकतान यानि उपासकान ब्रह्म गमयती सत्यलोकस्थ ब्रह्म की प्राप्ति कराता है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता है इति सिवद्ध गमय दर्शयति यह जो वाक्य वाक्यशेष है यह अमानो पुरुष में गमयत्रित्व निश्चित है ये बता रहा है तो गमयत्रित्व यहाँ पर साध्य नहीं है गमयिता तो है ही है ये बताया जा रहा है और बताया जा रहा है वो गमय विद्युत से आगे ले जाने वाला गमयिता जो है वह अमानव है इसका अर्थ है कि पहले भी ले जाने वाले पुरुष ही हैं चेतन लेकिन वे मानव हैं, अर्चि से लेकर के विद्युत पर्यंत जो ले जाने वाले हैं वे मानव पुरुष हैं यौनिज पुरुष है, चेतन है योनिज चेतनों के द्वारा ले जाया जाता है और शरीर लोक से मानव उपासक शरीर को छोड़ने के बाद से लेकर के विद्युत पर्यंत और वहां से आगे अमानव पुरुष ले जाते हैं इतना अर्थ निकल रहा है तो इति सिद्धवत गय ती तर्शयती तदवचनम इत्यादि से फिर एक शंका की जा रही है इसका अवतरण है टीका में तद्वचनम इत्यादि का यथा श्रुति अस्तु नेतृत्व न अर्चिरादि नाम इति शंकते तदवचनमति के श्रुति के अनुसार यथा श्रुति का अर्थ श्रुति के अनुसार अमानव पुरुष को तो नेता मान लिया जाए मान लेते हैं अमानव पुरुष नेता है किंतु ये जो अर्चिरादि हैं, इनमें तो सीधे सीधे कोई शास्त्र वचन नेतृत्व तो बताने वाला नहीं है श्रुति अमानव पुरुष को नेता बता रही है उसमें चेतनत्व का बोधक पुरुष शब्द का भी प्रयोग कर रही है इसलिए वो नेता है लेकिन ये अर्चिरादि तो नेता नहीं है मार्ग चिन्ह या भोगभूमि ही है मानने में क्या आप इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं उस शंका का उत्तर न इत्यादि से फिर सिद्धांति देंगे तो पहले शंका रही है पूर्व पक्ष की ओर से तदव तद, तद विषय एवं उपक्षीणम इति चेत तदवचन यानी तो एतान ब्रह्म यह जो वचन है गृत्व तो बताने वाला तो बताने वाला वह तद एव एवं उपक्षीणम इसमें तत्शब्द का अर्थ है अमानव पुरुष उस अमानव पुरुष के विषय में ही चरितार्थ हो गया उपक्षीणम का अर्थ उसमें नेतृत्व तो बता करके सार्थक हो गया उससे अर्चिरादि में भी अतिवाहिकत्व तो सिद्ध नहीं होगा अतिवाहिक अर्चिरादि तो तो भी अतिवाहिक है ये ज्ञापन नहीं होगा वह वचन तो केवल अमानव पुरुष को नेता है यह बता करके सार्थक हुआ वह वचन अर्चिरादि को भी अतिवाहिक है ये बताने में समर्थ नहीं होगा ऐसी शंका यदि पूर्वपक्षी करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं न तो न इत्यादि का अवतरण है टीका में टीका को देखिए इति पुरुष से अमानवत्व अतो वाक्यभेद सतोरादिपैर एव मनवा प्रकृता प्रकरण विद्युत मानवस्य प्रकरणबलातर मनवस्थाप्त प्रकरण प्राप्त प्राप्त नेतृत्व अमानवे इत्याह न इति ये इतना अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पुरुष है स एक ब्रह्म गमयती इसमें स शब्द से ग्राह्य अमानव पुरुष उस पुरुष को यदि इसी वाक्य से अमानव भी बताया जा रहा है और नेता भी बताया जा रहा है ऐसा मानेंगे यदि स एतान ब्रह्म गमयती यह वाक्य ब्रह्म में उस मानव उस पुरुष में अमानवत्व का भी और अतिवाहिकत्व का भी ज्ञापक है ऐसा यदि कहेंगे तो दो अर्थ एक वाक्य के द्वारा बताए जा रहे हैं ये मानना पड़ेगा तो मीमांसक कहते हैं एक वाक्य को जहाँ पर दो अर्थ का ज्ञापन करना पड़ेगा वहा वाक्य भेद नाम का दोष होता है वाक्य का आवर्तन होगा दो वाक्य बनाने पड़ेंगे एक वाक्य अमानवत्व को बताएगा उसमें मानवत्व का व्यावर्तक बनेगा और दूसरा नेतृत्व को बताएगा ऐसे दो वाक्य करने पड़ेंगे और वाक्य भेद ये बड़ा दोष माना गया है इस वाक्यभेद नाम के दोष को श्रुति के वाक्य में वाक्यभेद नाम के दोष को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि प्रकरण से ये अर्चिरादि नेता है चेतन पुरुष है ये सब लेकिन मानव है यौनिज है तो अर्चिरादि ये सब के सब नेता ही है और मानव है और विद्युत तक ये सब के सब मानव नेता हैं तो फिर विद्युत से आगे भी नेतृत्व प्राप्त है प्रकरण से ही और पुरुष में मानवत्व भी प्रकरण से प्राप्त हो रहा है वो जो तो प्रकरण से प्राप्त होने वाला नेता पुरुष में मानवत्व है उसका व्यावर्तन मात्र करने वाला अमानवत्व तो बताने वाला ये, ये वाक्य होगा एक ही अर्थ का ज्ञापक तो वाक्य भेद नाम का दोष नहीं होगा इस प्रकार उस अंतिम वचन में वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि ये पूरा प्रकरण ही उपासक के नेताओं को बताने वाला है अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत भी सब के सब नेता हैं ब्रह्मलोक जाने वाले उपासक को ब्रह्मलोक पहुंचाने में सहायता करने वाले हैं ले जाने वाले हैं लेकिन मानव हैं मानव सृष्टिस्त हैं और विद्युत पर्यंत सब के सब मानव नेता हैं चेतन हैं और वह विद्युत से आगे का वो है अमानव मानस सृष्टिस्त पुरुष इस प्रकार वो वाक्य केवल उसमें प्रकरण से प्राप्त जो गमयत्रीव है उस गमयत्री का अनुवाद करके ये बता रहा है कि विद्युत से आगे वाला जो गमयिता है वह मानव नहीं है इतना मात्र स ये नान ब्रह्म गमय का अर्थ हो जाएगा तत् अमानव पुरुष स ये नम्मा गमयतीमानवत्व का ज्ञापक मात्र होगा नेतृत्व का ज्ञापक नहीं होगा नेतृत्व तो प्रकरण से ही प्राप्त है ऐसा मानने से वाक्य भेद नाम का दोष नहीं आएगा इसलिए हमने जो कहा तलिंगात ये वाक्य बराबर वो ज्ञापक ही है अर्चिराधि में तिभाव का इस अभिप्राय से टीकाकार करने लिखा है कि पुरुषस्य पुरुष से अमानवत्म नेतृत्व परत्व्यभेद यदि अंतिम वाक्य, वाक्य। तत्मान पुरुष इत्यादि पुरुष में अमानवत्व और नेतृत्व दोनों को बताने वाला होगा तब तो वाक्य तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा अतो अर्चिरादि पद इसलिए क्या करना चाहिए स्वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए मानना चाहिए कि अर्चिरादि पदेर नेतार एवं मानवाह प्रकृता अर्चिरादि पद अव नेता के परामर्शक है मानव नेता को बता रहे हैं प्रकृता और प्रकरण विद्युत अनंतरम मानव से प्राप्तो तो प्रकरण जब मानव नेता का ही चल रहा है तो विद्युत के अनंतर भी अमानव मानव नेता ही प्राप्त हुआ तब प्रकरण प्राप्त नेतृत्व अनुवादेना विद्युत के अनंतर जो प्रकरण से प्राप्त नेतृत्व है उसका अनुवाद करके ये बताया जा रहा है अमानवत्व एकम एव प्रतिपाद्यते तो विद्युत के अनंतर जो ले जाने वाले हैं वरुण इंद्र प्रजापति वे अमानव नेता है नेता ही, लेकिन अमानव नेता है ऐसा माना जाएगा तो विद्युत अनंतरम अनंतर प्राप्तो प्रकरण प्राप्ते प्राप्त प्रकरण प्राप्त नेतृत्व एकम एक प्रतिपाद्यते स एतान ब्रह्मगमयती वाक्य से, ब्रह्म से केवल अमानवत्व का ज्ञापन किया जा रहा है इति वक्तव्यम ऐसा बताया बताना चाहिए इस अभिप्राय से कहते हैं न ये सिद्धांत आ रहा है कि न प्राप्त मानवत्व निवृत्ति परत्वात विशेषणस्य। ये जो अमानव विशेषण है यह जो प्रकरण से प्राप्त मानवत्व है विद्युत अनंतर अतिवाहिकों में वरुणादि में उसका व्यावर्तक है मानवत्व का तो प्राप्त प्राप्त मानवत्व निवृत्ति पर विशेषणस्य विशेषण से लेना अमानव ये जो विशेषण है मूल श्रुति में अमानव ये जो विशेषण है पुरुष का वह विद्युत के अनंतर जो नेता आ रहे हैं वरुण इंद्र प्रजापति इनमें अमानवत्व का कथन करने वाले हैं ये अमानव शब्द उनमें मानवत्व का व्यावर्तक है ये बता रहा है कि वरुण इंद्र तथा प्रजापति रूप अतिवाहिक जो हैं, वे मानव सृष्टि नहीं है वे संकल्प सृष्टि के हैं मानस सृष्टि के हैं तो दो प्रकार के आतिवाहिक हो गए मानव सृष्टि के अतिवाहिक और मानव सृष्टि के अतिवाहिक मानव सृष्टि के हैं तीन उस उनमें वरुण इंद्र प्रजापति विद्युत सब के सब मानव सृष्टि के हैं तो यदि अर्चिरादीसु पुरुषागमयिता प्राप्त ते च मानवा तो अर्चिरादी में ये जो गमयिता पुरुष हैं वे सब के सब मानव हैं तथो युक्त निवृत् तर्थ पुरुष विशेषण अमानवती तो फिर विद्युत के अनंतर भी जो पुरुष हैं ले जाने वाले उस उ, उनका विशेषण मानव यह सार्थक होगा नहीं तो ये यदि पुरुष नहीं होंगे तो विद्युत के आगे वाले पुरुष का अमानव यह विशेषण निरर्थक हो जाएगा इसलिए यहां अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत को मानव पुरुष मानना है तो युक्तम तन अर्थम पुरुष विशेषणम अमानव इति इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र पांच का चौथा सूत्र है इसका विचार पूरा हो जाता थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्रकरण अनंगिकारे तु अमानव पुरुषो गमयति इति वाक्यम भिदेत अमानवत्वत नेतृत्व इति इतिभा यदि यह अर्चिनादि नेताओं का प्रकरण नहीं मानेंगे इनको मार्ग चिन्ह भोग भूमि ही मानेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार तो ये नेताओं का प्रकरण नहीं होगा फिर आतिवाहिक देवताएं नहीं होंगे तब तो कहते हैं अमानव पुरुषो गमयती ये जो वाक्य शेष है इसमें वाक्य भेद नाम का दोष आएगा वाक्यम भिद्यता क्योंकि उसे अमानवत्व का भी और नेतृत्व का भी ज्ञापन करना पड़ेगा अमानवत्व तो के तरह नेतृत्व भी प्रकरण से अप्राप्त होने के कारण और यदि नेताओं का प्रकरण मानते हैं तो तो प्रकरण से ही नेतृत्व प्राप्त हैं लेकिन प्रकरण तो मानव नेतृत्वों का है और बाद में विद्युत के अनंतर अमानव नेता बताना है तो प्रकरण से प्राप्त नेता का अनुवाद करके उसमें केवल अमानवत्व तो का ज्ञापन होगा ये बताया जाएगा कि विद्युत के अनंतर ले जाने वाला नेता अमानव है मानस सृष्टिस्त पुरुष है इति भाव। अब ये चार का चिन्ह यह भाव के पास होना चाहिए हाँ और वो जो आगे लिख रहे हैं टीकाकार वो अवतरण का है भाष्य में नंबर ठीक दिया है टीका में गलत दिया पांचवे सूत्र का सूत्र का अवतरण भाष्य जो है उसकी अवतरण टीका है ओम पूर्ण मदह पूर्